ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं जिज्ञासा अधिकरण का भगवान भाष्यकार ने चार प्रकार से विचार किया है तीन प्रकार का जो जिज्ञासा अधिकरण का विचार भाष्यकार भगवान ने किया उन तीनों वर्णकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं चतुर्थ वर्णक पर विचार हो रहा है चतुर्थ वर्णक प्रारंभ हुआ ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा इत्यादि से और ब्रह्म को प्रसिद्ध मानने पर भी और अप्रसिद्ध मानने पर भी पूर्व पक्षी ने कहा ब्रह्म अविचार्य ही सिद्ध होगा विचार्य सिद्ध नहीं होगा इसलिए ब्रह्म विचारात्मक शास्त्र अनारंभणीय होगा पक्ष की चारों वर्णक में यही दृष्टि है कि ब्रह्म सूत्र अनारंभणीय है तो ये जो विकल्प थे शुरू में कि ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है इनमें से प्रसिद्धि ब्रह्म की है यह विकल्प भास्कर भगवान ने पहले लिया अस्तिवत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इत्यादि से बताया गया कि ब्रह्म की प्रसिद्धि है कहा इस प्रमाण से है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वचनों से ब्रह्म प्रसिद्ध है ये कहना चाहोगे तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्रह्म पद का लोक में शक्तिग्रह न होने से तो शक्ति शक्तिक पद से युक्त वाक्य में बोधकत्व सिद्ध तो नहीं होगा वह अर्थावबोधक नहीं बन पाएगा इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर भास्कर भगवान ने कहा कि ब्रह्म ब्रह्मशब्द से ही मानस्य नित्य शुद्धत्वादय अर्था लोक में ब्रह्म शब्द की व्याकरण शास्त्र के अनुसार व्युत्पत्ति करते हैं तो जो हमने ब्रह्म शब्द का निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्मरूप अर्थ बताया प्रसिद्धि जिस अर्थ में बताई वही अर्थ युत्पत्ति के अनुसार प्रतीत होता है ब्रह्मा शब्द की व्याकरणानुसार व्युत्पत्ति करने पर निर्गुण स्वरूप तथा सगुण स्वरूप में ही शक्तिग्रह होता है व्याकरण से और जब निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में सगुण ब्रह्म स्वरूप में शक्तिग्रह ब्रह्म शब्द का होगा तो ज्ञात शक्ति को ब्रह्म पद है यह माना जाएगा तो वेद में भी विज्ञानम आनंदम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य में बोधक रूप प्रामाण्य आ जाएगा लेकिन पहले शक्तिग्रह लोक में व्याकरण शास्त्र से ब्रह्म पद का निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म में है ये भाष्कर भगवान ने बताया इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ब्रह्म पद से ब्रह्म की प्रसिद्धि है अब तत्पदार्थत्व रूपे ब्रह्म शब्द की प्रसिद्धि बता करके करकेम पदार्थ रूप से भी ब्रह्म शब्द, ब्रह्म शब्द की प्रसिद्धि बताते हैं भीष्कर भगवान इत्यादि से तो टीका में सर्वस्यात्मत्वाच्च इत्यादि का अवतरण लिखते है टीकाकार तत्पदात् अज्ञान अनिवर्तकत्वात् जिज्ञासा उपपत्ति इति उक्त्वा था, प्रसिदे अप्रमावर्तकिज्ञाउपत् उपपत्ति इत्याह सर्वस्य तदुपत्ति तो इस प्रकार तत्पदार्थ पदार्थ यानी ब्रह्म पदार्थ जो ब्रह्म की प्रसिद्धि बताई गई है उत्पाद्यमान ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शब्द की जो प्रसिद्धि बताई ब्रह्म पदार्थ में शक्तिग्रह ब्रह्म पद का बताया वह ब्रह्म की प्रसिद्धि प्रमारूप नहीं है तो कहते ब्रह्म प्रसिद्ध तत् प्रसिद्ध है अप्रमाणत्व अप्रमाणत्व में प्रमाण शब्द प्रमा का परामर्शक है प्रमा अर्थ में प्रमाण है इसलिए अप्रमात्व का अप्रमाणत्व का हो जाएगा अप्रमात्व वह ब्रह्म शब्द से प्रतीयमान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म तथा सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वितत्वेन रूपेन प्रतिमान ब्रह्म का जो ज्ञान है ब्रह्मशब्द से होने वाला वह परमारूप नहीं है इसलिए उसे कहा जाएगा आपात ज्ञान तो तत्पदात प्रसिद्धे आपातत्वात्। यानी प्रसिद्धे आपातत्वात्। तो प्रसिद्धि आपात ज्ञान रूपा है क्यों तो अप्रमारूप होने से आपात ज्ञान रूपा है आपात ज्ञान होता है जिस वस्तु का ज्ञान है उस वस्तु के अज्ञान के साथ रहने वाला ज्ञान अपात ज्ञान कहलाता है तो ब्रह्म पद से होने वाला ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान के साथ रहने वाला होने से आपात ज्ञान है क्योंकि ब्रह्म पद से हुए ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त तो नहीं होता तत्वशादी तो वाक्य रूप प्रमाण से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्म इत्याकारक परमारूप जो ज्ञान है उससे ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त होता है वह आपात ज्ञान नहीं है वह ब्रह्म विचार का फल रूप ज्ञान है और ब्रह्म जिज्ञासा का ब्रह्म विचार का प्रयोजक ज्ञान है या आपात ज्ञान जो ब्रह्म पद पद से ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है आपात ज्ञान है आपात ज्ञान को माना जाता है ब्रह्म विचार का प्रयोजक ज्ञान और प्रमारूप ज्ञान को कहा जाता ब्रह्म ब्रह्म है ब्रह्म विचार का फलभूत ज्ञान ब्रह्म विचार के फलभूत ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है ब्रह्म विचार के प्रयोजक आपात ज्ञान से अज्ञान निवृत्त नहीं होता इसलिए जिज्ञासा की उपपत्ति हो जाती है ये बताया गया बृहतेर धातोर अर्थानुगमत यहां तक के ग्रंथ से अस्तितावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से लेकर के बृहतेर धातो अर्थानुगमात यहां तक के ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ने यही बताया कि ब्रह्म शब्द से जो ब्रह्म की प्रसिद्धि है वह आपात ज्ञान रूपा है इसलिए वह ब्रह्म जिज्ञासा की प्रयोजक होगी ब्रह्म जिज्ञासितव्य होगा यानी विचार्य होगा इसलिए जिज्ञासा अनुपपन्न नहीं है पूर्व पक्षी ने ही कहा था यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम ब्रह्म नहीं सर्वथा ज्ञात होगा तो प्रसिद्ध है तो न जिज्ञासित अभी तो ज्ञात पक्षे चल रहा अज्ञात पक्ष बाद में आएगा तो प्रसिद्ध होने पर जिज्ञासितव्य नहीं होगा ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था तो उसके लिए कहा कि आपात रूप से ज्ञात है और संपूर्ण रूप से अज्ञात है ज्ञात नहीं है इसलिए जिज्ञासित हो जाएगा जिज्ञासा का प्रयोजक आपात ज्ञान विद्यमान होने से तो लिख रहे हैं कि एवं तत्पदात प्रसिद्धे अप्रमाण आपातत्वात अज्ञा निवर्तकवात जिज्ञासा उपपत्ति तो जिज्ञासा की उपपत्ति हो जाएगी सिद्धि हो जाएगी इति उक्त ये बृहतेर्धा अर्थानुगम यहां तक के ग्रंथ से बता करके अब क्या कर रहे हैं तो कहते हैं कि तव पदार्थात्मना ब्रह्मण प्रसिद्ध्या इत्याह तो केवल ब्रह्म ब्रह्मशब्रह्मशब्द से ही ब्रह्म की लोक में प्रसिद्धि है ऐसी बात नहीं तुम पदार्थ रूप से भी यानी आत्म रूप से भी तुम पदार्थ है आत्मा तो आत्म रूप से भी ब्रह्म की प्रसिद्धि है लोक में और वो आत्म रूप से ब्रह्म ज्ञान वो भी आपात ज्ञान है ब्रह्म शब्द से हुए ब्रह्म पदार्थ के ज्ञान के तरह अविद्या अवस्था में जो आत्म रूप से ज्ञान हो रहा है ब्रह्म का वह भी आपात ज्ञान है और उस आपात ज्ञान को लेकर के ब्रह्म जिज्ञासा की उपपत्ति होगी मतलब दो प्रकार से ब्रह्म की प्रसिद्धि है एक तुम पदार्थ आत्मना भी है और तत्पदार्थ रूप से भी है तो पदार्थ रूप से ज्ञान चाहे वो तुम पदार्थ रूप से ज्ञान हो या तत्पदार्थ रूप से ज्ञान हो वह परमात्मक नहीं है इसलिए वो ज्ञान होने पर भी अज्ञान रहेगा तो अज्ञान सहभावी ज्ञान को आपात ज्ञान कहते हैं और उस आपात ज्ञान से ब्रह्म जिज्ञासा की उपपत्ति होगी ये कह रहे हैं कि किं पदार्थात्मना इति तो भाष्य में सर्वस्य है हैच्चि तो ब्रह्म सबकी आत्मा होने से अहम आत्मा के सर्वभूता शित इसमें भगवान भी कह रहे हैं दसवे अध्याय में कि मैं वहां तत्पदार्थ है मैं अहम शब्द का अर्थ कि सब के हृदय में स्थित आत्मा मैं हू आत्मा के रूप में अपना सब प्राणियों के हृदय में अस्तित्व भगवान बता रहे हैं श्रुति कहती है को देव स्रोभूत सुगुड़ स आत्मा इत्यादि श्रुतियां प्राणी मात्र की आत्मा तत्पदार्थ को बता रही है ब्रह्म को बता रही है तो इस प्रकार ये आत्म रूप से और एक दो के आत्म रूप से नहीं सर्वस्य प्राणी जातस्य, आत्मत्वात् ब्रह्मण ऐसा लगाना तो ब्रह्म प्राणी मात्र की आत्मा होने से ब्रह्म का अस्तित्व प्रसिद्ध है ये कह रहा है सर्वो ही आत्मास्तित्व प्रत्येती इससे इसका अवतरण है टीका में इस अवतरण से पहले सर्व आत्मच ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार उसे देखिए लोकस्य यो अयम आत्मा तदेदात ब्रह्मण प्रसिद्धि सर्वस्यात्म्य इत्यादि भाष्यवाक्य का ये अर्थ है कि समस्त प्राणियों की जो आत्मा है उससे ब्रह्म का अभेद होने से भी ब्रह्म की आत्म रूप से प्रसिद्धि है जो मैं मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है वह मैं ब्रह्म से अभिन्न होने से मैं के रूप में ब्रह्म ही ज्ञात हो रहा है आत्म रूप से ब्रह्म ही ज्ञात हो रहा है अब सर्वो ही आत्मास्तित्व प्रत्येति इत्यादि का अवतरण है कि ननु आत्मनः प्रसिद्धि का इत्यतः आह सर्वो ही इति कहा ब्रह्म सबकी आत्मा होने से ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि बता रहे हो लेकिन आत्मा की प्रसिद्धि का क्या स्वरूप है आत्मन प्रसिद्धि का इस प्रकार का प्रश्न होने पर उसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा सर्वो ही इत्यादि वाक्य कि सर्वो ही आत्मास्तित प्रत्येति नाहम अस्मि इति सभी लोग अपना अपना अस्तित्व ही का अनुभव करते हैं सबको अपने अस्तित्व की प्रती होती है किसी को भी मैं नहीं हूं ऐसी प्रतीति नहीं होती है आबाल वृद्ध से लेकर के शिशु से लेकर के वृद्धों तक सबको मैं हूं। ऐसा ही ज्ञान होता है मैं नहीं हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता तो ये मैं हूं इस रूप से जो ज्ञान है ये है ब्रह्म के सत और चित रूप जो सामान्य अंश है उस सामान्य अंश का ज्ञान वो ब्रह्म का सामान्य अंश है सत चित। वही आत्मा है सबको हूं करके ही ज्ञान हो रहा है अन्य अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है। और जड़ हू ऐसा ज्ञान नहीं होता चेतन हूं तो सत और चिद रूप से ब्रह्म के सामान्य अंश का ज्ञान हो रहा है वो सचिद ही आत्मा है हाँ, हाँ।, हाँ।, हाँ।, हाँ।, हाँ तो वो विप्रतिपत्ति है इसलिए इसको यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाएगा मैं हूं को परमारूप ज्ञान नहीं है आपात ज्ञान है फिर उस मैं हूं का विपर्य अनेको प्रकार का है संसार में चैतन्य विशिष्ट देह से लेकर के शुद्ध ब्रह्म तक कई एक विप्रतिपत्तियां हैं उसे आगे बताएंगे तो टीका में है अहम अस्मि इति न प्रत्येति न किंतु प्रत्यतव किसी को भी मैं नहीं हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता है तो दो ने अवश्य विशेषता को बताते प्राप्ति को बताता है मैं नहीं हूं ऐसा किसी को ज्ञान नहीं होता है का अर्थ है मैं हू ही ऐसा ज्ञान ही होता है ये है सच्चिद रूप आत्मा का ज्ञान एक कहते है कि सा एवं सच्चिदात्मन प्रसिद्धि इत्यर्थ सच्चिद रूप से आत्मा की यही प्रसिद्धि है सदात्मना चिदात्मना इसी को आत्म कहा जाता है अब यदि ही इत्यादि का अवतरण है आत्मन कुत सत्ता इति शून्यमत आशंक्य आह यदि ही इति तो आत्मा माध्यमिकों के दृष्टि में सत्ताहीन है शून्य रूप है अभावात्मक है तो उनकी ये शंका है शून्य मतम यानी माध्यमिकों का मत तो माध्यमिकों का कहना है कि आत्मन सत्ता कुत कुतः यानी अकस्मात् प्रमाणाथ तो आत्मा की सत्ता का निश्चय आप किस प्रमाण से करते हो आत्मा सत है करके सदात्मक आत्मा है ये आप कैसे कह रहे हो ये शून्यवादी की शंका हुई इसका उत्तर देते हैं सदात्मवादी यदि ही नात्मास्तित्व प्रसिद्धि सियात सर्वो लोको ना हम अस्मि इति प्रतियात आत्मा आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि न्यात यदि आत्मा के अस्तित्व की यानी सदरूप से आत्मा का ज्ञान न हो यदि आत्मा यदि सदात्मक नहीं है सदरूप नहीं है शून्य ही है असत है तो सबको फिर आत्मा का असदात्मना ही भान होना चाहिए असद आत्मना भान होगा जैसे वंद का असदात्मना भान है वंद पुत्र है ही नहीं असद आत्मना आकाश के पुष्प का भान है कि आकाश का पुष्प है ही नहीं नर विशान का भान कि नर विशान है ही नहीं ऐसे आत्मा यदि न होता तो सबको मैं नहीं हूं ऐसा ज्ञान होना चाहिए कहते यदि ही न आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि सर्वो, सर्वो लोको नाम अस्मिति प्रतिया आत्मा का यदि अस्तित्व नहीं है तो प्राणी मात्र को मैं नहीं हूं ऐसी ही विषयक प्रती होनी चाहिए लेकिन ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है मैं हूं इस रूप में ही प्रतीति होती है यह प्रती बताती है कि आत्मा यानी अनुभव तो अनुभव प्रमाण से आत्मा सदरूप है यह निश्चित होता है ये भाष्कर भगवान ने कहा कि यदि ही नात्मा अस्तित्व प्रसिद्धि सर्वो लोको ना हम अस्मी प्रतियात लेकिन लोगों को तो ज्ञान होता है मैं हूं इस रूप में ही थोड़ी टीका है टीका को देखिए आत्मन शून्य प्रतीत अहम नास्मी लोको जानियास्तु अहम अस्मी जाना तस्मात्म अस्तिव प्रसिद्धि अर्थ ते कहते यदि आत्मा शून्य होता जैसा माध्यमिकों को अपेक्षित है ऐसा ही आत्मा का स्वरूप होता तो शून्य रूप आत्मा की प्रतीति सबको इस प्रकार होती कि अहम नासमी मैं हूं नहीं ऐसा ज्ञान हो जाए सबको आ? तो इस प्रकार ज्ञान हो जाए असत रूपे न लेकिन कहते लोकस्तु कस्तु अहम अस्मी इति जानाती लेकिन सबको तो ज्ञान होता है मैं हूं इस रूप में ही इससे निकलता है तस्मात यानी जो लोगा, लोकानुभव है तस्मात का अर्थ है लोकानुभवात् आत्मनो अस्तित्व प्रसिद्धि तो लोक अनुभव से आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि है ने्या आत्मा सच्चिदान सच्चिद्रूप है ब्रह्म का सामान्य स्वरूप है सचित वही आत्मा है वही हिंदी में मैं है सामान्य रूप है वो जैसे रस्सी का सामान्य रूप है इदम विशेष रूप है रस्सी ब्रह्म का सामान्य रूप है मैं सचित और विशेष रूप है आनंद अपरिचिन्नता पूर्ण ये है विशेष रूप तो विशेष रूप अज्ञात है सामान्य रूप ज्ञात है आत्म रूप, सचित रूप ज्ञात है तो लोकस्तु जानाति जाना तस्मात्मनो अस्तिव प्रसिद्धि अब आत्मा च्रह्म इसका उतरण लिखते है टीकाकार आत्म प्रसिद्धावपी ब्रह्मण किम आयातम तत्र आत्मा चेती कहा कि ठीक है हमने तो ये पूछा है कि ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है तो ब्रह्म की प्रसिद्धि अप्रसिद्धि का विचार चल रहा है तो ब्रह्म की प्रसिद्धि बतानी चाहिए तो आप आत्मा की प्रसिद्धि बता रहे हैं वेदवादी कहते हैं तो आत्मा की प्रसिद्धि होने से ब्रह्म के प्रसिद्धि के विषय में क्या सिद्ध होगा क्या विशेषता आएगी ब्रह्म प्रसिद्धि में तो कहते आत्म प्रसिद्धा वी ब्रह्मण की मायातम तो ब्रह्म को क्या माना जाए प्रसिद्ध माना जाए कि अप्रसिद्ध माना जाए आत्मा प्रसिद्ध होने पर भी इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि आत्मा च्रह्म जिस आत्मा की प्रसिद्धि बताई जा रही है वही तो ब्रह्म है आत्मा ब्रह्म इसलिए आत्म प्रसिद्धि का अर्थ है ब्रह्म प्रसिद्धि है आत्मा है ब्रह्म का सामान्य अंश तो ब्रह्म के सामान्य अंश की प्रसिद्धि प्रशिद्ध आत्म प्रसिद्धि कार्थ ब्रह्म के सामान्य अंश की प्रसिद्धि है। कहा आत्मा ब्रह्म है ये कैसे निश्चित हुआ तो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुते इतिभा इति का कारण का अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुति से सबकी आत्मा ब्रह्म है ये निश्चित होता है। अब यदि तर् इत्यादि का अवतरण है टीका में प्रसिद्धि पक्षोक्त दो दोषं यदि इति तो कहते हैं पूर्वपक्षिणे जो ब्रह्म के प्रसिद्धि पक्ष में दोष बताए थे उन दोषों का स्मरण कराते हैं यदि तरही इत्यादि के द्वारा पूर्व पक्ष के मुख से लिखा कि प्रसिद्धि पक्षोक्तम दोषम पूर्व पक्षे ब्रह्म प्रसिद्धि पक्ष में जो पूर्व पक्षी ने दोष बताए थे उनका स्मरण पूर्व पक्षी के मुख से कराया जा रहा है यदि तरी लोके ब्रह्मात्म प्रसिद्धम अस्त ज्ञातम एवं अजिज्ञासनरापन्न तो कहते हैं ब्रह्म यदि प्रसिद्ध है लोक में ब्रह्म रूप से कहो ब्रह्म पद से या आत्मरूप से तो तरही लोके ब्रह्मात्मत्वे न प्रसिद्धम तो आत्मरूप से ब्रह्म प्रसिद्ध होने से त्ञातम एवं तो ज्ञात ही माना जाएगा ब्रह्म को और ज्ञात अर्थ विषयक विचार नहीं होता इसलिए ब्रह्म में ज्ञातत्व होने से अजिज्ञासव अज यानी अविचार्यत्व ही प्राप्त होगा विचार्यत्व सिद्ध नहीं होगा तो अजिज्ञासव पुनः आप आगे कहते हैं न इत्यादि से सिद्धांत बताया जा रहा है उससे पहले एक वाक्य में टीकाकार यदि इत्यादि का अर्थ करता है, अज्ञात न विषयादि अभाव अविचार्यत्व प्राप्त इत्यर्थ तो ब्रह्म आत्म रूप से प्रसिद्ध होने से ज्ञात हुआ ज्ञात होने से ब्रह्म में अज्ञात अज्ञातत्व न होने से अज्ञान विषयत्व न होने से विषयादि की सिद्धि नहीं होगी विषय प्रयोजन और संबंध जो शुरू में बताया था इसकी सिद्धि न होने से ब्रह्म में अविचार्यत्व प्राप्त हुआ यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है अब ना इत्यादि से पूर्व पक्ष का निराकरण किया जा रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पूर्वपक्ष निराकरण भाष्य का यदम इति वस्तुतः सुक्ति प्रसिद्धि अहम् अस्मि इति वस्तुतो प्रसिद्धि सत्वैतन्यूपाण पूर्णानंद पूर्णानंद्रह्म रूप विशेष गोचरा शेषगोचरावादी विवादा भाव प्रसंगात। नहीं विशेष दर्शने सति अन्यद्वा इति अतो प्रसंगा नि सूर्तिशेषदर्शने सती रजत रंगम्वा प्रतिपत्तिरस्त अत विप्रपत्थानुपत्मत सिद्धि इति सिद्धांत ये न इत्यादि न तो ये कहते हैं यथा यथाइद रजतम वस्तुतः सुक्ति प्रसिद्धि तो वस्तुतः यानी सामान्यतः तो इदम रजतम यहाँ पर इदम ये जो सामान्य अंश है रूप से रजत की प्रसिद्धि है और की है। की है। सुक्ति की प्रसिद्धि है सुक्ति सामान्य रूप से सुक्ति की प्रसिद्धि है इदम रजतम यहां पर वस्तुतः यानी सामान्यतः सुक्ति प्रसिद्धि तदवत जैसे दृष्टांत में सामान्य रूप से सुक्ति की प्रसिद्धि है ऐसे सिद्धांत में दार्टान्त में अहम् अस्मि इति सत्व चैतन्य रूपत्व सामान्य सत्व यानी सत्ता और चैतन्य रूप से ये दोनों ब्रह्म के सामान्य रूप है सत्व और चैतन्य सामान्य रूप से ब्रह्म प्रसिद्धि तो सामान्य न वस्तु तो ब्रह्म प्रसिद्धि वो ब्रह्म की प्रसिद्धि है ज्ञान है न इम पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा तो ये जो मैं हूं इत्याक सतचित रूप से ब्रह्म की प्रसिद्धि है यह सामान्य विषय विशे विषयक है ब्रह्म के सामान्य स्वरूप को विषय कर रही है सत और चिद रूप को जो ब्रह्म का विशेष स्वरूप है श्रीदम रजतम यह ज्ञान सुक्ति के सामान्य स्वरूप को विषय कर रहा है सुक्तिकात्व रूप जो विशेष स्वरूप है विशे वह उस ज्ञान में अज्ञात है विषयक नहीं है सुक्तिकात्व विषयक नहीं है सुक्तिका के सामान्य विषयक है ऐसे अहम अस्मि यह ज्ञान ब्रह्म के सामान्य सचित रूप का ज्ञान है विशेष रूप का ज्ञान नहीं है वो विशेष रूप कौन है तो कहते पूर्ण रूप पूर्णत्व यानी अपरिछिन्न देश काल वस्तु से अपरिचिन्न रूप और आनंद रूप ये ब्रह्म का विशेष रूप है सुक्ति के सुक्तिकात्व रूप के तरह वह मैं हूं इस ज्ञान में विषय नहीं है इसलिए कहते पूर्ण आनंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा इम न यानी प्रसिद्धि न मैं हूं यह प्रसिद्धि ब्रह्म के सामान्य सचित रूप को विषय करने वाली है विशेष रूप जो ब्रह्म का है पूर्ण आनंद रूप उसको विषय करने वाली नहीं है कहा यह आपको कैसे ज्ञात निश्चित हुआ कि मैं हूं इस ज्ञान में ब्रह्म का सामान्य रूप ही ज्ञात हो रहा है विशेष रूप अज्ञात है विशेष रूप विषयनी यह प्रती नहीं है यह आपने कैसे निश्चित किया कहते यदि मैं हू ये जो लौकिक प्रसिद्धि है यह ब्रह्म के विशेष रूप को भी विषय करती तो फिर आत्मा के स्वरूप के विषय में कोई विवाद ही नहीं रहता जैसे स्पष्ट प्रकाश में रज्जू का यह रज्जू है ऐसा ज्ञान होने पर कोई विवाद नहीं रहता यह सर्प है कि रस् है कि दंड है कि माला है कि भूरे खा इत्यादि मंद अंधकार में होता है जब विशेष स्वरूप दम अंश के साथ वास्तविक विशेष स्वरूप प्रतीत नहीं होता सामान्य स्वरूप की प्रतीति होती है विशेष स्वरूप अज्ञात रहता है उसी समय विवाद उपस्थित होते हैं कोई सर्प कहता है तो कोई भूरे का कहता है तो कोई माला कहता है तो कोई दंड कहता है ये विवाद होता है और स्पष्ट प्रकाश में कोई विवाद नहीं होता जब रस्सी का रस्सी स्वरूप उसके सामान्य स्वरूप के साथ ज्ञान का विषय बनता तो सबको एक जैसा ज्ञान होता ऐसे ही मैं हूं इस प्रतीति में आत्मा के सामान्य सचित अंश के साथ पूर्ण आनंद रूप विशेष विशे स्वरूपी भी विषय ब्रह्म का तो आत्मा के विषय में किसी में कोई विप्रतिपत्ति यानी विवाद न होता लेकिन विवाद देखा जा रहा है यह विवाद बताता है कि आत्मा का विशेष स्वरूप आत्मा के सामान्य स्वरूप को विषय करने वाले प्रतीति में अविषय है विशेष स्वरूप विषय विशे नहीं है ये कह रहे हैं कि वादी नाम विवादा भाव प्रसंगात यदि मैं हूं इस आत्म ब्रह्म के सामान्य स्वरूप को विषय करने वाले प्रतिति में ब्रह्म का पूर्ण आनंद रूप विशेष स्वरूप भी प्रतीत हो जाए तो फिर वादियों का आपस में आत्म स्वरूप के विषय में कोई विवाद ही नहीं रहेगा विवादा भाव प्रसंग आएगा लेकिन विवाद देखे जा रहे लोक में वे बताते हैं कि आत्मा का विशेष स्वरूप मैं हूं इस प्रती में ज्ञात नहीं है ब्रह्म का विशेष स्वरूप विषय विशे नहीं है ये आगे करे कि नहीं सुतित्व विशेष दर्शने सती रजतम रंगम अन्य इति भी प्रतिपत्तिरस्ती सुक्तिका का, का इदम इस सामान्य स्वरूप के साथ सुक्तिका तो रूप विषय स्वरूप जब ज्ञात होता है प्रतीत होता है यम का इस रूप ऐसी प्रतीति होती है तो उस समय फिर यह पूर्ववर्ती पदार्थ रजत है रंग है या अन्य कोई वस्तु है यह विवाद नहीं होता ऐसा ही ब्रह्म का विशेष स्वरूप भी मैं हूं इस प्रती में ज्ञात होगा तो आत्म स्वरूप के विषय में कोई विवाद नहीं रहेगा अतो विप्रतिपत्ति अन्यथा अनुपत्तिया सामान्यतः प्रसिद्धावपी विशेषस्य से विषयादि सिद्धि इति इति इसलिए माना जाएगा कि आत्म-स्वरूप के विषय में वादियों की जो विप्रतिपत्तियां हैं उनकी अन्यथा अनुपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रवाण से ये निश्चित होगा कि मैं हूं इस प्रतीति में ब्रह्म का सचित रूपी सामान्य स्वरूप प्रतीत हो रहा है और विशेष स्वरूप जो पूर्ण आनंद है वह प्रतीत नहीं हो रहा है। वह विषय नहीं बन रहा मैं हूं इस प्रती का ये अर्थ निकलेगा तो सामान्यतः प्रसिद्धावपी विशेषस्य अज्ञातत्वात तो विशेष अज्ञात होने से विषय की भी सिद्धि होगी प्रयोजन की भी सिद्धि होगी और संबंध की भी सिद्धि होगी अनुबंध चतुष्ट अंत तीनों भी सिद्ध होंगे और अधिकारी तो अथ और अतः से सिद्ध हुआ ही है इसलिए अनुबंध चतुष्ट संपन्न ब्रह्म सूत्र आरंभणी होगा कहते हैं इस अभिप्राय से की विशेष अज्ञातत्वि विशे सिद्धि इति सिद्धांत इस प्रकार यह सिद्धांत को बताया जा रहा है न इत्यादि से तो न तद विशेषम प्रति प्रतिपत्ते यानी प्रसिद्ध होने से ब्रह्म ज्ञात ही है आत्मरूप से इसलिए अविचार्य होगा ये नहीं कह सकते ये न का अर्थ निकलेगा न यानी ब्रह्म अविचार्य है ऐसा नहीं ये न का अर्थ है तो कहते प्रति अर्थ है ब्रह्म तो ब्रह्म का सामान्य स्वरूप मय के रूप में ज्ञात होने पर भी पूर्ण आनंदात्मक विशेष स्वरूप के प्रति वादियों में विप्रतिपत्तिया तो मय का स्वरूप वेदांती कहते हैं कि अपरिच्छिन्न आनंद है बाकी ऐसा नहीं मानते बाकी तो अपने अपने पूर्वाग्रह से ग्रसि, ग्रसित होकर के चार वाक्य लेकर के सांख्यो तक अलग अलग स्वरूप मानता है। तो तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति ये जो सूत्रात्मक वाक्य हैं, इसका विवरण आगे आ रहा है देह मात्र इत्यादि से थोड़ी टीका है टीका को देखिए सामान्य विशेष भाव स्वात्मी सचिद पूर्णादि पदवाच्य भेदात कल्पित मंतव्यम कहा आत्मा तो निर्विशेष है उसमें सामान्य विशेष भाव कहा से आ गया निर्विशेष ब्रह्म में सामान्य विशेष भाव कहां से आ गया स्वरूप में इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि स्वात्मन्याने स्वरूपे स्वस्वरूपे यानी ब्रह्मणी सामान्य विशेष भाव कल्पित है कि सचित ये सामान्य अंश है तो पूर्ण आनंद विशेष अंश है ऐसे जो निरंश ब्रह्म है निष्कल ब्रह्म है उसमें सामान्य अंश और विशेष अंश की कल्पना है वो ऐसी कल्पना का हेतु क्या है तो हेतु बताते हैं सत चित पूर्णादि पद वाच्य भेदात कहा जो जो निर्विशेष ब्रम्ह है उसको लक्षित कराने के लिए श्रुति में तथा प्रयुक्त श्रुति स्मृति में प्रयुक्त जो सत चित्त पूर्ण आनंद आदि पद है इन पदों का वाच्य अलग अलग है सत शब्द का वाच्यार्थ और चित्त शब्द का वाच्यार्थ एक ही नहीं है ऐसे पूर्ण शब्द का वाच्यार्थ और आनंद शब्द का वाच्य अर्थ एक नहीं है तो ब्रह्म को लक्षित करने के लिए श्रुति में प्रयुक्त पदों का वाच्य भेद होने से ब्रह्म में माना गया सामान्य विशेष भाव कल्पित है सामान्य विशेष अंश की कल्पना हुई है इसका प्रयोजक है सच्चित पूर्णादि पदों के वाच्य का भेद लोक में इनका अर्थ अलग अलग है तो अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त वाले सच्चित पूर्णादि पदों से एक अखंड पद को पदार्थ को लक्षित किया जा रहा है इसलिए उसमें सामान्य विशेष भाव की कल्पना जैसी है। इति हैत्यम अब ये जो न तद विशेषम प्रति भी प्रती ये जो सूत्र वाक्य है इसका विवरण शुरू करते हैं भास्कर भगवान दियमात्र इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में तत्र स्थूल सूक्ष्म क्रमेण प्रतिपत्ति ही उपन्यस्यति तो वादियों में आत्म स्वरूप के विषय में विवाद होने से अब आत्मा के स्थल सूक्षादि स्वरूप को लेकर के वादियों में आपस में विवाद है तो स्थूल सूक्ष्म क्रम से पहले प्रतिपत्ति को बताते हैं तो चार वाक जो स्थूल शरीर है चैतन्य विशिष्ट उसी को आत्मा मानते हैं वे सबसे स्थूल आत्मा के स्वरूप को विषय बनाने वाली प्रतीति है उनकी वही स्वरूप बताने वाली वहां से शुरू करते हैं तो देह मात्र चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृता जना जनालोकायति का प्रतिपन्ना प्राकृत जन यानि शास्त्र ज्ञान रहित मनुष्य ये प्राकृत शब्द का अर्थ करता है टीकाकार शास्त्र ज्ञान सुनिया प्राकृता प्राकृत जन को न तो जिनको शास्त्रार्थ का बोध नहीं है शास्त्र ज्ञान नहीं है ऐसे मनुष्य प्राकृत मनुष्य है और वेद बाह्य जो तार्किक है वेद बाह्य जो लोकायतिक आदि है उनको भी उन, उनका भी मानना है लोकायतिक यानी चार वाक आदि का स्थूल शरीर ही आत्मा है तो चैतन्य विशिष्ट स्थूल शरीर आत्मा है यह मान्यता है लोकायतिक की लोकायतिक हैं चार वाक और प्राकृत जन प्राकृत जन है शास्त्र ज्ञान रहित लोग और फिर चार विशेष है स्थूल शरीर को आत्मा न मानकर के इंद्रियों को आत्मा मानने वाले कुछ चार एक देशी उनका मत बताते हैं कि इंद्रियानी व चेतना आत्मा इति अपरे यानी अपरे चार वाका तो चार वाक विशेष चैतन्य विशिष्ट इंद्रियों को ही आत्मा मानते है तो दूसरे चार वाक विशेष मानते है मन इति अन्य ये सब चार वाक विशेष है यहाँ पर नास्तिक ही है और वेद बाह्य सांख्य तक वेद बाह्य है क्योंकि सबके सब आत्मा आत्मा का स्वरूप जैसा वेद ने बताया ऐसा ही नहीं मानते हैं ना इसलिए उनमें आंशिक वेद बाह्यत्व है चार वाकों में पूर्ण वेद बाह्यत्व है तो मन इति अन्य अन्य चार वाक विशेष करते हैं कि मन आत्मा है विज्ञान मात्रम क्षणिकम इति तो जो विज्ञानवादी बौद्ध है तीन सौत्रिक वैभाषिक और योगाचार ये हैं विज्ञानवादी बौद्ध उनका मानना है कि क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है और माध्यमिक बौद्ध है शून्यवादी बौद्ध उनका कहना है कि शून्यम आत्मा सर्वम शून्यम है तो आत्मा शून्य है इति अपरे एने माध्यमिका इस प्रकार यहां तक पूर्ण नास्तिक जो हैं चार वाक और चार वाकों में तीन प्रकार हुए स्थूल शरीर को ही चैतन्य विशिष्ट स्थूल शरीर को आत्मा मानने वाले चैतन्य विशिष्ट इंद्रियों को आत्मा मानने वाले चैतन्य विशिष्ट मन को आत्मा मानने वाले ये तीन तीन विप्रतिपत्तिया और क्षणिक विज्ञानवादियों की एक प्रतिपत्ति क्षणिक विज्ञान आत्मा है करके और माध्यमिक की एक शून्यवाद यह है पूर्ण नास्तिकों की वी विप्रतिपत्तियां और जो आंशिक आस्तिक है आंशिक नास्तिक है यानी वेद को प्रमाण तो मानते है लेकिन पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं मानते ऐसे जो तार्किक उनका मत बताया जा रहा है अस्थि देहादि व्यतिरिक्त संसारी इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में अस्थि इत्यादि का कि वेद बाह्य मतानी उतवा तार्किकार्किकादि मतम आह पूर्ण नास्तिकों के मत को बता करके वे हैं वेद बाह्य मत चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा से लेकर के शून्य आत्मा है यहां तक के पांच मत ये वेद बाह्य मत हैं यानी पूर्ण नास्तिकों के मत हैं उनको बता करके अब जो तार्किक आदि का मत है तार्किक से वैशेषिक नयायिक मीमांसक आदि शब्द से और सांख्य योगी ये जो आस्तिक पांच है लेकिन ये भी पूर्ण आस्तिक नहीं है आंशिक आस्तिक आंशिक नास्तिक है आंशिक वेद बाह्य को तो है इनमें भी उनका मत बताते हैं तो पहले बताते हैं तीन का वैशेषिक न्यायिक मीमांसक इन तीन का मत बताते हैं कि अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे अपरे यानी वैशेषिक न्यायिक मीमांस का अपरे शब्द से लेना इन तीनों का मानना है कि आत्मा देह आदि से व्यतिरिक्त है देह और आदि शब्द से इंद्रिय मन को लेना क्षणिक विज्ञान को भी लेना शून्य को भी लेना तो चैतन्य विशिष्ट स्थूल शरीर से भी व्यतिरिक्त है आत्मा चैतन्य विशिष्ट सब इंद्रियों से भी अलग है मन से भी अलग है मन आत्मा नहीं है नव द्रव्य में वैशेषिकों ने मन को आत्मा से अलग द्रव्य माना है मन भी एक द्रव्य है आत्मा भी द्रव्य है यदि मन, मन ही आत्मा होता तो मन का आत्मा से अलग द्रव्य के रूप में ग्रहण न करते न वे लोग नव द्रव्य में मन भी आता है तर्क संग्रह में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव ये सात पदार्थ हैं उसमें फिर द्रव्य है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन आत्मा आठवा है मन नौवा है इसलिए मन को भी आदि शब्द से लेना देहादि में तो स्थूल शरीर बाह्य इंद्रिया और मन और प्राण को भी लेना इनसे व्यतिरिक्त आत्मा है लेकिन वह संसारी है वस्तुत और वास्तविक ही उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये मानना है वैशेकों का कर्ता होता है कृतिमान और कृति आत्मा का गुण माना है चौबीस गुणों में जो कृति नाम का एक गुण है वह संस्कार के तीन भेद हैं, उसमें एक कृति भी है और कृति नाम का जो गुण है वो माना जाता है आत्मा का विशेष गुण वैशेषिकों के यहां और जो कृतिमान होता है उसको कर्ता कहते हैं तो समाज सम्बंध से कृति यानी प्रयत्न किसमें रहता है आत्मा में इसलिए आत्मा करता है और भोगता तो भोग है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार साक्षात्कार यानी ज्ञान तो सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान तो ज्ञान भी आत्मा का गुण है उनके यहां समवाय संबंध से आत्म मनस संयोग से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है तो सुख का ज्ञान भी दुख का ज्ञान भी आत्मा में उत्पन्न होगा तो सुख का ज्ञान ही भोग है दुख का ज्ञान ही भोग है और उसका जो आश्रय उसको भोक्ता कहते हैं इसलिए वैशेषिकों के यहां भोक्तृत्व भी आत्मा में वास्तविक है कर्तृत्व भी वास्तविक है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रूप ही जो संसार है वह आत्मा में वास्तविक है इसलिए आत्मा संसारी है जीव ऐसा वैशेषिकों का मानना अर्धसा वैशेषिक मानते हैं ऐसा ही न्यायिक भी मानते हैं वैशेषिक वैशे एक मानते हैं ऐसा ही कर्ता भोक्ता रूप ही मानते हैं आपके वो भी मीमांसक भी पूर्व मीमांसक इसलिए पूर्व मीमांसकों की दृष्टि में वैशेषिकों के दृष्टि में और न्यायिकों के दृष्टि में देह इंद्रिय मन प्राण तो आत्मा नहीं है इनसे अलग आत्मा है वो कर्ता भोक्ता है इनसे अलग कर्ता भोक्ता रूप आत्मा कौन होगा वो विज्ञान में कोष क्षणिक विज्ञान तो है बुद्धि वृत्ति बुद्धि की आलय विज्ञान शब्दी तो अहम वृत्ति और प्रवृत्ति विज्ञान शब्द तो वृत्ति ये दोनों भी वृत्ति क्षणिक है उसमें से आलय विज्ञान रूप जो अहम वृत्ति है क्षणिक उसको आत्मा मानते हैं वैभाषिक सौत्रिक योगाचार लेकिन ये अहम वृत्ति तथा इदम वृत्ति परिणाम है जिस बुद्धि का वो परिणामी बुद्धि वो स्थायी है वो तत्व है और वह विज्ञानमय कोश है उसे श्रुति ने विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणी कुरुते पिछ इस वाक्य से कर्ता बताया है चैतन्य विशिष्ट बुद्धि को कर्ता कहा है विज्ञान में को चैतन्य विशिष्ट और उसी चैतन्य विशिष्ट बुद्धि को चिदाभास युक्त बुद्धि को ये वैशेषिक न्यायिक और मीमांसक आत्मा मानते हैं तो उन्होंने तीन कोषों से तो आत्मा का विवेक कर दिया अन्नमय कोष स्थूल शरीर मनोमय कोष प्राणमय कोष प्राण तथा कर्म इंद्रिया उनसे भी विवेक कर लिया और मनोमय कोष इंद्रिया तथा अंतक मन इससे भी अलग माना किंतु विज्ञानमय कोष में आकर के रुक गए जैसे नारद जी समि प्राण में ही रुक आत्म गए आत्मजिज्ञासा शांत हो गई उनकी ऐसे वैशेषिकों की नयायिकों की और मीमांसकों की आत्मविषयनी मति स्थूल शरीर को अन्नमय कोष को प्राणमय कोष को और मनोमय कोष को तो विषय नहीं बनाती लेकिन विज्ञानमय कोश ही उनके दृष्टि में आत्मा है और वेद के दृष्टि में तो वो भी अनात्मा है उससे भी आभ्यंतर एक है आनंदमय और उससे भी आभ्यंतर है ब्रह्म वो आत्मा है इसलिए वैदिक दृष्टि तो नहीं है वैशेषिकों की भी न्यायिकों की भी और मीमांसकों की भी इसलिए माना जाएगा देहादि से है इतने अंश में तो पूर्ण नास्तिक नहीं है देहादि से तीन कोषों से अतिरिक्त आत्मा है करके वेद भी बता रहा है ये भी कह रहे हैं लेकिन विज्ञान में कोष रूप ही आत्मा है ऐसा इनका आग्रह है दुराग्रह और वेद उससे भी अलग बताता है यहां पर जाकर के वेद के साथ इनका वैमत्य है इसलिए उस अंश में ये भी अवैधिक है वेद बाह्य है आंशिक वेद बाह्यता है, है इनमें तो ये कहा कि अस्थि देहादी व्यतिरिक्त तो संसारी करता अच्छा कर्ता भोक्ता इति अपरे और एक को करके पूरा करता है तो भोक्त केवलम न करता इति एक तो एक यानी सांख्या तो सांख्य कहते करता तो नहीं है करती तो प्रकृति है लेकिन भोक्ता आत्मा है चेतन होने से का मतलब वे आनंदमय कोष को आत्मा मान रहे हैं इन तीनों से और एक सीढ़ी ऊपर उठ गए विज्ञानमय कोष से आत्मा का विवेक कर दिया आनंदमय कोश में आकर के रूप गए इसलिए ये भी उतने अंश में अवैधिक ही है आनंदमय कोश रूपी अनात्मा को ही आत्मा समझना ये वेद विरुद्ध मान्यता है वेद सम्मत मान्यता नहीं है तो ये तो हो गई आत्मा के विषय में विप्रतिपत्तियां अब वेदांति की एक विप्रतिपत्ति वेदांतिका बताते हैं आत्मा के विषय में निश्चय अस्तित्व अस्तितरिक्त इत्यादि से ये भोक्त व केवलम न करता इसका अवतरण टीका में था सांख्य मतम आह सांख्य के मत को बताते हैं भगवान भाष्यकार भोक्त केवलम न करता इति यहां से हां? वो आगे हैं अस्ति तदव्यतिरिक्त ईश्वर ये योगियों का है और उसके बाद आत्मा इति अपरे ये सिद्धांत है एक अस्थि तदव्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति इति केचित।, केचित है योगी इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं